पुन भगवती स्तुति कहती है अरे हे अम्म् प्रजापतय च वा अविचम्रेगौमगौ वरुणयारण्योमे सौयमाय कृष्ण मानुसिया राजय मक्रटह सारदूलाय रोहि दृश्वाय गवै गवै छिप्रसेनाय वरतेका नीलंगौह प्रेमेहि सामद्राय से सोमारो हिमावते हस्ते प्रजापति तथा वायुदेव हेतु गोमृग का विधान किया गया है वरुणदेव हेतु दिपिन में रहने वाले मेष का विधान किया गया है यम हेतु कृष्ण मेष का विधान किया गया है मनुष्यराज हेतु मृगट का विधान किया गया है सिंहराज हेतु रक्त मृग का विधान किया गया है ऋषभ हेतु गौ का विधान किया गया है वाज हेतवटेर का विधान किया गया है नीलांग हेतु क्रमे का विधान किया गया है समुद्र हेतु सुस्मार का विधान किया गया है हिमवान हेतु हाथी का विधान किया गया है प्रजापति के लिए किन्नर उल्लू नियोजित करते हैं खास तौर का सिंह का और विलावधात हेतु नियोजित करने का विधान किया गया है अथवा कृपा करें दिशा हे तो कंक और नियुजित करने की क्रपा करें. आगने दिशा हे तो छुन्धा नियुजित करें. चिडा लाल शांप और कमल भक्षी पक्षी त्वस्टा देव हे तो नियुजित करें. वाउक हे तो प्रॉंच पक्षी को नियुजित करने की करपा करें. सोम के लिए कुरंग पशु है पूखा देव के लिए जंगली मेष नेवला तथा मधुमक्खी है वायु देव के लिए कोमल है इंद्र के लिए गौर मृग है अनुमत के लिए न्यांक है प्रतिस्तुत देव के लिए चकवा पक्षी है सूर्य के लिए बगुला पक्षी है मित्र देव के लिए चातक सृजक सयांडक है सरस्वती देवी के लिए मैना पक्षी है पृथ्वी देवी के लिए सेही पक्षी है मनु देव के लिए शंभ भेड़िया सांप समुद्र के लिए मनुष्यवाची शुख है होता है प्रजान्य देव के लिए गरुड़ पक्षी है वाय देव के लिए आड़े वाहस तथा काष्टकुट्ट है वाणी पति बृहस्पति देव के लिए पैंगराज तथा काष्टकुट्ट है अंतरिक्ष के लिए ओलज है नदी देव के लिए मत्स्य वाहस तथा काष्टकुट्ट है स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक के लिए कच्छप हुआ है चंद्र देव हेतु नर हिरण निर्धारित किया गया है वनस्पति देव हेतु गोहकालका तथा कटफोड़ा निर्धारित किया गया है सविता देव हेतु ताम्रचूर्ण निर्धारित किया गया है वाय हेतु हंस निर्धारित किया गया है समुद्र देव हेतु चक्र नाक्रमगरमच्छ एवं पुलिपय जलचर निर्धारित किया गया है ऋ देव हेतु सेही को निर्धारित किया गया है अग्न हेतु हरणी का विधान है सर्प हेतु मेडक का चूया तथा तीतर का विधान है आसुनी कुमार हेतु लोपास का विधान है रात्रि देवी हेतु कृष्ण मृग का विधान है अन्य देव गणों हेतु गृच्छ जतु और सुसिली का विधान है विष्णु हेतु जहकान्द्र धारित होता है अर्ध मास हेतु अन्यवाय का विधान मिलता है जलो के लिए ऋष्यम मृग और मोर का विधान किया गया है गंधर्वों के लिए सुपर्ण का विधान किया गया है जलों के लिए केड़े काविधान किया गया है महनों के लिए कछुए का विधान किया गया है अप्सराओं के लिए रोहित कर्णराची लोकपति का विधान किया गया है मृत्युदेव के लिए काले मृग का विधान किया गया है वर्षा को बुलाने वाले के लिए ऋतु का विधान किया गया है पितरों के लिए छचूंदर का विधान किया गया है बलदेव के लिए अजगर का विधान किया गया है वषों के लिए कपिंजल का विधान किया गया है निर्ऋति देव के लिए कबूतर उल्लू और खरगोश का विधान किया गया है वरुण देव के लिए जंगली मेष का विधान किया गया है आदित्य गणों के लिए विचित्र पशु का विधान किया गया है मति देवी के लिए ऊंट चील और बकरे का विधान किया गया है अरण्य देव के लिए गाय का विधान किया गया है इंद्र देव के लिए रूरु मृग का विधान होता है वाजय देव के लिए वही ट्रांच और मुर्गे का विधान मिलता है कामदेव के लिए पोयल का विधान मिलता है भैश्वदेव के लिए गंडे का विधान किया गया है निशाचरों के लिए swan खर सिंह का विधान मिलता है इंद्रदेव के लिए ग्रामसिंह का विधान किया गया है मरुदेव के लिए सिंह का विधान है शरर्यय देव के लिए गिरगिट का विधान है पीपीलह का विधान सकुनी का तथा सभी देवों के हेतु प्रशत मृग का विधान किया गया है 25वां अध्याय दांतों से सात देवता को प्रसन्न करते हैं दंत मूल से जल में उपजने वाले वैसाल देव को प्रसन्न करते हैं दाड़ों से मिट्टी को प्रसन्न करते हैं दाड़ों से तेग देव को प्रसन्न करते हैं जिह्वा के आगे के भाग से सरस्वती देवी को प्रसन्न करते हैं जुवा से उत्सव देव को प्रसन्न करते हैं तालों से अवक्रंद देव को प्रसन्न करते हैं ओडी से प्रसन्न अन्न देव होते हैं जल से जल देव को प्रसन्न करते हैं अंडकोश से वृष्णव देव को प्रसन्न करते हैं स्मस्त्रु से आदित्य देव को प्रसन्न करते हैं पांहा से पंथ देव को प्रसन्न करते हैं वरोनियों से स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक को प्रसन्न करते हैं आका की पुतलियों को विद्युत देव को प्रसन्न करने के लिए निर्धारित करते हैं शुक्ल देव के लिए स्वाहा कृष्ण के लिए स्वाहा पारदेव के लिए स्वाहा अवार देव के लिए स्वाहा ऊपर के लिए स्वाहा स्वा नीचे के लिए स्वाहा प्राण सेवात देव के लिए स्वाहा अपान से नाशका देव के लिए स्वाहा ऊपर से ऊंठ से सात देवों के लिए स्वाहा ष से उभ्याम देव के लिए स्वाहं, उत्तर से प्रकाश से अंत्रदव के लिए स्वाहं भीतर के प्रकाश से बाह्य के लिए स्वाहं, मोर्धा से निवेश देव के लिए स्वाहां सिर्ष से स्थत के लिए स्थान एकत के लिए स्वाहं मस्तक से असन देव के लिए स्वाहं आंख की पुतनियों की विद्युत देव के लिए स्वाहं कारण चिदत्र से स्रोत्र देव के लिए स्वाहं दोनों कानों से देव शक्तियों के लिए स्वाहा। नीचे से कंठ के वेदनेय देव के लिए स्वाहा ऊर्ध्व से मुख कंठ के जलदेव के लिए स्वाहा नाड्यों से चित्त देव के लिए स्वाहा सिर से अदति देव के लिए स्वाहा जर्जर सिर से नरति देव के लिए स्वाहा भूलने वाले अंगों से प्राण देव के लिए स्वाहा चोटी से श्रेष्ठ देव के लिए स्वाहा केसों से मशक देव के लिए स्वाहा कानों से इंद्र देव के लिए स्वाहा पक्षी जैसे वेग से बृहस्पति देव के लिए स्वाहा खरों से कारम देव के लिए स्वाहा गुल्फों से आक्रमण देव के लिए स्वाहा गुल्फों के नीचे नाड़ियों के कंभ जल के लिए स्वाहा जंगल देव के लिए स्वाहा घुटनों से पोखा देव के लिए स्वाहा नीचे के घुटनों से पोखा देव के लिए स्वाहा दाएं ओर की पहले अस्थि अग्नि से संबंधित है दूसरी ओर की अस्थि वायु देव से संबंधित है तीसरी ओर की अस्थि इंद्रदेव से संबंधित है चौथी ओर की अस्थि शामदेव से संबंधित है पांचवी ओर की अस्थि अदिति देव से संबंधित है छठी ओर की अस्थि देव देव इंद्राणी देवी से संबंधित है सातवीं ओर की अस्थि मरुद देव से संबंधित है आठवीं ओर की अस्थि बृहस्पति देव से संबंधित है नौवीं ओर की अस्थि अर्पमा देव से संबंधित है 10वीं ओर की अस्थिधाता से संबंधित है 11वीं ओर की अस्थि इंद्रदेव से संबंधित है 12वीं ओर की अस्थि वरुणदेव से संबंधित है 13वीं ओर की अस्थि यमदेव से संबंधित है बाएं ओर की पहली अस्थि इंद्रदेव और अग्निदेव से संबंधित है दूसरी अस्थि सरस्वती देवी से संबंधित है तीसरी अस्थि मित्रदेव से संबंधित है चौथी जल से पांचवी इंद्रति से छठवीं सोम से तथा सातवीं सर्पदेव से संबंधित है आठवीं अस्ते विष्णुदेव से संबंधित नववीं गोखादेव से दसवीं कष्टादेव से 11वीं इंद्रदेव से 12वीं वरुणदेव से 13वीं यमदेव से दाहिने भाग स्वर्ग और पृथ्वी लोक से संबंधित है बाएं भाग सभी देवों से संबंधित है उत्तर भाग अन्य देवों से संबंधित है कंदे की अस्थि मारुद गणों से संबंधित है प्रथम अस्थि विश्वदेवों से संबंधित है दूसरी अस्थि रुद्र गणों से संबंधित है तीसरे अस्थि आदित्य गणों से संबंधित है पांच वायु से संबंधित है नर्भ अग्नि और सोम से संबंधित हैं जंगाय क्रौंच देव से संबंधित हैं दोनों जंगाय इंद्र देव और बृहस्पति देव से संबंधित है दोनों जंगाय मित्र वरुणदेव से संबंधित है नीचे का भाग आक्रमण से संबंधित है ऊपर का भाग बलदेव से संबंधित है वडिया तुगादेव से संबंधित है स्थूल गुदा अंधे सर्पदेव से संबंधित है सामान्य गुदाण्य सर्पदेवों से संबंधित है वचि भी आंतें विद्युतदेव से संबंधित वस्ति भाग जलदेव से अंडकोष वृष्ठणव से उबस्त बलदेव से वीर प्रजापति से चित्त चापदेव से तथा फै प्रहर देव से शकपिंड कोष्म देव से संबंधित है